श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ छहस्थ तथा दान धर्म मनोयोग तथा कर्मयोग श्री राम कृष्ण फिर छोटे तख्त पर आकर बैठे हैं भक्तगण अभी भी जमीन पर बैठे हैं सुरेंद्र उनके पास बैठे हैं श्री राम कृष्ण उनकी ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं और बातचीत के सिलसिले में उन्हें अनेकों उपदेश दे रहे हैं श्री रामकृष्ण सुरेंद्र के प्रति बीच बीच में आते जाना नागा कहा करता था लोटा रोज रगड़ना चाहिए नहीं तो मैला पड़ जाएगा साधु संघ सदैव ही आवश्यक है कामनी कांचन का त्याग सन्यासी के लिए है तुम लोगों के लिए वह नहीं तुम लोग बीच बीच में निर्जन में जाना और उन्हें व्याकुल होकर पुकारना तुम लोग मन में त्याग करना भक्त वीर हुए बिना भगवान तथा संसार दोनों ओर ध्यान नहीं रख सकता जनक राजा साधन भजन के बाद सिद्ध होकर संसार में रहे थे वे दो तलवारें घुमाते थे ज्ञान और कर्म यह कहकर श्री राम कृष्ण गाना गा रहे हैं भावार्थ यह संसार आनंद की कुटिया है यहाँ मैं खाता पीता और मजा लूटता हूँ जनक राजा महातेजस्वी थे उन्हें किस बात की कमी थी उन्होंने दोनों बातों को संभालते हुए दूध पिया था श्री रामकृष्ण तुम्हारे लिए चैतन्य देव ने जो कहा था जीवों पर दया भक्तों की सेवा और नाम संकीर्तन तुम्हें क्यों कह रहा हूँ तुम हौस व्यापारी की दुकान में काम कर रहे हो अनेक काम करने पड़ते हैं इसलिए कह रहा हूं तुम ऑफिस में झूठ बोलते हो फिर भी तुम्हारी चीजें क्यों खाता हूँ तुम दान ध्यान जो करते हो तुम्हारी जो आमदनी है उससे अधिक दान करते हो बारह हाथ ककड़ी का तेरह हाथ बीज कंजूस की चीज मैं नहीं खाता हूँ उनका धन इतने प्रकारों से नष्ट हो जाता है मामला मुकदमा में चोर डकैतों से डॉक्टरों से फिर बदचलन लड़के सब धन उड़ा देते हैं यही सब है तुम जो दान ध्यान करते हो बहुत अच्छा है जिनके पास धन है उन्हें धान करना चाहिए कंजूस का धन उड़ जाता है दाता के धन की रक्षा होती है सत्कर्म में जाता है कमार पुकर में किसान लोग नाला काट कर खेत में जल लाते हैं कभी कभी जल का इतना वेग होता है कि खेत का बांध टूट जाता है और जल निकल जाता है अनाज बर्बाद हो जाता है इसीलिए किसान लोग बांध के बीच बीच में सुराख बनाकर रखते हैं इसे घोंघी कहते हैं जल थोड़ा थोड़ा करके घोंघी में से होकर निकल जाता है तब जल के वेग से बांध नहीं टूटता और खेत पर मिट्टी की परतें जम जाती है उससे खेत उर्वर बन जाता है और बहुत अनाज पैदा होता है जो दान ध्यान करता है वह बहुत फल प्राप्त करता है चतुर्वर्ग फल भक्तगण सभी श्री कृष्ण के श्रीमुख से दान धर्म की यह कथा एक मन से सुन रहे हैं सुरेंद्र मैं अच्छा ध्यान नहीं कर पाता बीच बीच में माँ माँ कहता हूँ और सोते समय माँ माँ कहते कहते सो जाता हूँ श्री रामकृष्ण ऐसा होने से ही काफ़ी है स्मरण मनन तो है ना, मनोयोग और कर्मयोग पूजा तीर्थ जीव सेवा आदि तथा गुरु के उपदेश के अनुसार कर्म करने का नाम है कर्मयोग जनक आदि जो कर्म करते थे उसका नाम भी कर्मयोग है योगी लोग जो स्मरण मरण करते हैं उसका नाम है मनोयोग फिर काली मंदिर में जाकर सोचता हूँ माँ मन भी तो तुम हो इसीलिए शुद्ध मन शुद्ध बुद्धि शुद्ध आत्मा एक ही चीज है संध्या हो रही है अनेक भक्त श्री राम कृष्ण को प्रणाम कर घर लौट रहे हैं श्री कृष्ण पश्चिम के बरामदे में गए हैं भवनाथ और मास्टर साथ हैं श्री राम कृष्ण भवनाथ के प्रति इतनी देर में क्यों आता है भवनाथ हंसकर जी पंद्रह दिनों के बाद दर्शन करता हूँ उस दिन आपने स्वयं ही रास्ते में दर्शन दिया इसलिए फिर नहीं आया श्री रामकृष्ण यह कैसी बात है रे केवल दर्शन से क्या होता है स्पर्शन वार्तालाप ये सब भी तो चाहिए